सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं अथातो तो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थ का विचार हो रहा है तत्र अथ शब्द आनतरिया पिगृह्य न अधिकारार्थ। यहाँ से लेकर के यथाक्षार्थसन्निक अर्थवबोध यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द का आनन्त अर्थ ही है आनन्तर्य से अतिरिक्त अन्य अर्थ यहाँ संभव नहीं है अब ये जो अभी तक के ग्रंथ से अर्थ बताया गया उसे हेतु बना करके आगे वाले वाक्य में कहा गया तस्मात तस्मात्मप वक्तव्यम यदअनतर ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते तो तस्मात, यानी जिस कारण से अथ शब्द का अनंतर्य अर्थ ही है अन्य अर्थ नहीं है उस कारण से अर्थ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य के अवधि के रूप में किसी न किसी को बताना चाहिए जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का कथन किया जा रहा है भगवान वेद के द्वारा सूत्रकार के द्वारा यह प्रश्न होने पर भाष्कर भगवान कहते हैं कि उच्चते अस् अथ शन अवधि रूपेण ब्रह्म जिज्ञासाया पुष्क कारण उच्यते ये अर्थ निकलेगा कि हम अथ शब्द के अर्थभूत आनंद के अवधि के रूप में ब्रह्म जिज्ञासा के पुष्कल कारण को बताने जा रहे हैं बता रहे हैं वो पुष्कल कारण बताया जा रहा है वेदांत विचार के अधिकारी का विशेषण साधन चतुष्ट यह साधन चतुष्ट असाधारण कारण है वेदांत विचार के प्रति ब्रह्म जिज्ञासा के प्रति ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक इह अमुत्र अर्थ भोग विराग शम दमादी साधन संपत कहते हैं ये वो पुष्कल कारण हैं। नित्या वस्तु विवेक साधन चतुष्टय में से प्रथम साधन इह अमुत्रार्थ भोग विराग द्वितीय साधन है अर्थ भोग विराग इतने का अन्वय साथ भी और अमुत्र के साथ भी करना भोग विराग, अमुत्रार्थ भोग विराग, अमुत्रार्थ भोग विराग। तो यह अर्थ कहा जाता है इस लोक के विषय को मनुष्य शरीर से भोगे जाने वाले विषय इथ भोग कहा जाता है यहाँ के भोग्य पदार्थ उनके प्रति विराग विराग ये उपलक्षण है द्वेष का भी विषयों के प्रति खाली राग ही होता है ऐसा नहीं राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी तो अनुकूल विषयों के प्रति मात्र राग होता है प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष होता है तो जैसे राग प्रवर्तक होता है ऐसे द्वेष भी प्रवर्तक होता है राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है अनुकूल पदार्थों के प्राप्ति के साधन में और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति होती है प्राप्त द्वेशास्पद वस्तुओं के निवृत्ति के लिए हटाने के लिए उनका हान करने के लिए प्रवृत्ति होती है त्यागने के लिए इसलिए राग और द्वेष ये दोनों भी यहां के विषयों के प्रति राग द्वेश राहित्य विराग शब्द का अर्थ निकलेगा राग शब्द उपलक्षण होने से और आमूत्र अर्थ भोग विराग तो परलोक के पदार्थों के प्रति जो है, उनका रागद्वेशलोक विषयक अनुकूल पदार्थ यदि है परलोक के तो तद विषयक राग और प्रतिकूल पारलोकिक पदार्थ विषयक द्वेश हा प्रतिकूल जो है और दूसरों को ऊंचे आसन पर देख करके ये जो ईर्ष्या आदि होते हैं ईर्ष्याष का एक स्वरूप है और आसुर जब आते हैं और देवताओं को पराजित करते हैं उस समय उनके प्रति द्वेश भाव होता ही है ना द्वेष भाव नहीं होगा तो कहेंगे आओ साथ साथ रहते हैं तो राग देश राहित्य नित्य वस्तु विवेक के बाद इह अमूत्र भोग विराग ये दुतीय साधन है और यानी पूर्वक वैराग्य और शमदमादी साधन साधन ये जो हैं शमदमादी दमादिठ संपत् शमदमादी छह साधनों की प्राप्ति और चौथा है यानी ये, ये छह साधन की प्राप्ति एक साधन हुआ और चौथा है मुमुक्षा मुमुक्ष मुमुक्षा ये चार अधिकारी के विशेषण हैं ब्रह्म जिज्ञासा के पुष्कल कारण असाधारण कारण ये चारों जिस मनुष्य के चित्त में और ये सब अंतकरण के धर्म हैं समाधि संपत्ति में कुछ बाहरी इंद्रियों के भी हैं लेकिन नित्य वस्तु विवेक ये भी अंतकरण का धर्म है ज्ञानात्मक होने से और रागद्वेशगद्वेश चित्त का धर्म है तो वो राहित्य भी चित्त का ही धर्म है शम भी चित्त का ही धर्म है दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह है और ऊपरअी ये भी एक प्रकार से बाह्य शरीर तथा इंद्रियों का ही धर्म माना जाएगा और उपरति के बाद तिथिक्षा ये भी मन का शरीर का और इंद्रियों का धर्म है शरीर में इंद्रियों में मन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में साम्य भाव सहन करने की सहन करना रू ये जो है तीनों का धर्म बनेगा तिथिका और समाधान मन का धर्म है श्रद्धा मन का धर्म है और मुमुक्षा ये भी मोक्ष की इच्छा अंतकरण का ही धर्म है तो अधिकतर ये अंतकरण की योग्यता बताई हुई है तो इनमें थोड़ी टीका है इसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि पर इसको देखिए आगमिकत्वेन आगमिकव प्रामिकव एव उत्तम ये जो विवेकादि हैं साधन चतुष्टय आदि शब्द से बाकी तीनों को लेना वैराग्य समाधि और मुमुक्षा इन विवेकादि साधन चतुष्टय में प्रामाणिकत्व हम पहले ही बता चुके हैं ये प्रामाणिक है का मतलब प्रमाण प्रतिपादित है प्रमाण है वेद और वेद इनका प्रतिपादक है ऐसा हम पहले कह चुके हैं प्रारंभ में ही टीका में आया है नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय में आगमिकत्व का प्रतिपादन ध्यान में है कि नहीं एकदम शुरू में एकदम शुरू में अध्यास का भी प्रतिपादन करने से पहले भूमिका में टीका में दो नंबर पृष्ठ पर ही देखिए विवेकादि विशेषन्वाधिकारी शक्यम्। इससे पहले ये जो हैं रेव अचत शक्यम्। तथा ज्ञात शहां से लेकर के अनु विवेकादि साधन बताए हैं कि तद यथाइ कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवं अमुत्र पुण्यचि लोक क्षीयते यतक तद अनित इससे एक प्रकार प्रकाशीय श्रुतियाँ हैं और युक्ति हैं इससे बताया गया अन्य कर्मफल में और न जायते मृयते वा विपश्चित यो ये भूमा अतो अन्यत आर्तम इत्यादि से बताया गया है आत्मा को नित्य तो ये श्रुति वचन है नित्यानित्य वस्तु विवेक को बताने वाले और वैराग्य को बताने वाले भी बताए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात इत्यादि वाक्य वैराग्य को भी बताते हैं और आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ये भी वैराग्य का प्रतिपादक है और ये जो है न स पुनरावर्तते इत्यादि वाक्य मोक्ष के नित्यता को बता करके मुमोक्षा के पक बन जाते हैं और शांतोदांत उपरत खू समात श्रद्धावितो भूतवा आत्मनव आत्मानं पशेत यह जो श्रुति है यह बताती है शमदमादिष्ठ संपत्ति को इस प्रकार यह जो साधन चतुष्टय है यह आगमिक है इसलिए प्रामाणिक है ऐसा हम शुरू में ही कह चुके हैं ये टीकाकार कह रहा है कि विवेकादीनाम आगमीक प्रामाणिकव पुरस्तात् उत्तम अभी तो चौतीस पृष्ठ छत्तीसवा पृष्ठ चल रहा है दूसरे पृष्ठ में बता चुके हैं चौतीस पैतीस पृष्ठ ही हुए हैं मात्र टी, टीका में बताया तो लौकिक व्यापारात मनस अब ये शम दमादी जो छे है ना इनका लक्षण बता रहे हैं टीकाकार लौकिक व्यापारात मनस उपरम शम लौकिक व्यापार है हिक पारलौकिक विषय प्राप्ति या परिहार अनुकूल व्यापार मन का और उस व्यापार से मन का उपरत होना यह क्षम कहलाता है। इन साधन चतुष्टय में भी पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर के प्रति साधन होता है ना तो जो वैराग्यवान है जिसके अंदर यह अमूत्र अर्थ भोग विराग है उसे आहिक पारलौकिक विषय विषयक रागद्वेश चित्त में न होने से उनको प्राप्त करने की या हटाने की आ, इच्छा नहीं होगी इसलिए मन कैसे अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करे कैसे प्रतिकूल पदार्थ को हटाए इसका चिंतन नहीं करेगा यही व्यापार है मन का लौकिक व्यापार इसे कहा जाता है इस व्यापार से मन का उपरत हो जाना इस व्यापार में न लगना कैसे अनुकूल पदार्थ को प्राप्त कर ले प्रतिकूल पदार्थ को कैसे हटा ले इस विषयक चिंतन ये माना जाता है आ, मन का लौकिक व्यापार और इस चिंतन से मन का उपरम ये चिंतन मन में न होना शम कहलाता है ये वैराग्यवान विवेक पूर्वक वैराग्यवान जो व्यक्ति है उसके मन में होता है ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं मेरा संसार है इस कमरे से इस मंदिर तक मन पर विचार करते हैं तो इतने को छोड़ करके और कहीं चीज मन में नहीं आती है और उनके रहन सहन भी पता चल जाता है ऊपरम का नहीं तो इधर उधर के आएगा मन में तो एक जगह टिकने नहीं देगा बैठ नहीं सकता व्यक्ति इसलिए प्राचीन महात्माओं में कहावत होती थी घूमे सो सुरा और बैठे सो पूरा जो घूमता है घूमना भी कठिन है घूम नहीं सकते घूमे ऐसे आरक्षण करे फिर सामने वाला बुलाए सारी व्यवस्था दे वो घूमना अलग लेकिन एक विरक्त हो करके कुछ भी पास में न रख करके ईश्वर आश्रित होकर के घूमना ये भी कठिन है और ऐसा करता है उसे सूर कहा जाता है मात्र एक ईश्वर का आश्रय लेकर के भ्रमण कर रहा है आज यहां कल वहां कल कहीं सूर है और उससे भी ज्यादा कठिन है एक जगह बैठना है नहीं तो मन जो है बैठने नहीं देता यदि वास्तविक उपरति ना हो शम न हो तो बैठे सो पूरा रमन महर्षि बैठे थे गांधी जी ने भी बहुत आग्रह किया कहते हैं उनको लेकिन वो पूरे थे ना इसलिए तिरुन्ना मल्ले गए तो उनका शरीर फिर वही है अभी भी वही है मतलब वही है उनकी समाधि भी बाहर निकले ही नहीं फिर कहीं गए ही नहीं उस क्षेत्र के बैठे सो पूरा तो पूर्ण व्यक्ति ही मन अंदर से कहीं आना जाना ये सब छूट जाए, बिना शम के नहीं हो सकता तो शम का अर्थ करते हैं लौकिक व्यापारात् मनस उपरम शम। और दम क्या है तो कहते हैं बाह्य करना नाम उपरमो दमह लौकिक व्यापारात ये भी इधर ले आना बाह्य करना नाम के पास लौकिक व्यापारात बाह्य करना नाम उपरम दमह मन बाह्य वस्तुओं के प्राप्ति या परिहार विषय चिंतन को छोड़ दे तो शम हुआ फिर मन के अधीन रहने वाली जो इंद्रियां हैं, उनमें बाह्य विषयों की प्राप्ति के लिए या परिहार के लिए प्रवृत्ति जो होती है वो मन की मांग पूरी करने के लिए जब मन को ही किसी बाह्य पदार्थ को न तो लाना है न तो हटाना है तो फिर बाह्य इंद्रियों में भी लौकिक व्यापार से उपरम होगा बाह्य अपनी शांत रहेगी अपने अपने गोलकों में तो लौकिक व्यापारात बाह्य कर्णा उपरमो दम और ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास उपरती अब ये तीनों भी एक प्रकार से ऊपरती स्वरूप ही बताए गए शम भी ऊपरती है दम भी उपरती है और ऊपरती तो उपरती है ही है लेकिन अंतर क्या है कि शम और दम तो कहलाता है लौकिक व्यापार से मन का ऊपरत होना लौकिक व्यापार से मन की ऊपर अति शम कहलाएगा लौकिक व्यापार से बाह्य इंद्रियों की ऊपर दम कहलाएगा लेकिन ज्ञानार्थ इनका जो व्यापार है वो कहलाता है निष्काम कर्म चित्त शुद्धि के लिए किया जाने वाला और उस जब चित्त शुद्धि हो गई है तभी तो वैराग्य हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ वैराग्य हुआ इसी के कारण शम और दम आया अब जो चित्त शुद्धि के साधन के रूप में विधिवत चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान के साधन के रूप में यानी सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते और पहले भी आ था ना संयोग पृथक्व न्याय के आधार पर टीका में विविधि संज्ञान दानी न यह श्रुति यज्ञादि साधन सा, कर्मों को ज्ञान का साधन बताती है ये रंग साधन है ज्ञान का चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य उत्पत्ति करा करके वे ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक राग द्वेशादि हटा करके एक प्रकार से ज्ञान के परम्परा साधन बन रहा है इसलिए ज्ञान के साधन के रूप में अपनाए हुए जो कर्म है वर्णाश्रम विहित शास्त्रीय कर्म नित्य नैमितिक उन्हें शम और दम ठीक ठाक होने पर इसीलिए इनका क्रम भी है ना यदि शम और दम ठीक है वैराग्य ठीक होने से ये ठीक है तो ज्ञानार्थ कर्मों का यानी बहिरंग साधनों का परित्याग उपरती कहलाता है तो ये कहते हैं कि ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास उपरती ज्ञान के साधन के रूप में विहित जो नित्यादि कर्म है नित्य निमित कर्म है उनका भी प्रयोजन विवेक पूर्वक वैराग्य प्राप्त होने पर परित्याग अंतरंग साधनों को अपनाने के लिए यह उपरति है और उपरति के बाद तितिक्षा तो तीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा सुख दुख के, सुख दुख तथा सुख दुख के साधन भूत शीतोष्ण मान अपमान आदि जो द्वंद्व है इनको सहन करने का नाम तितिक्षा है और निद्राल से प्रमाद त्यागे न मनस्थिति समाधानम और समाधान है लक्ष्य में यानी अंतरंग साधन में मन को लगाए रखना उपरती हुई है बाह्य साधन छोड़ दिया है तो ज्ञान का अंतरंग साधन है तत्व पदार्थ विवेक शोधन पूरुव, पूर्वक वाक्यार्थ का विचार इसलिए तुम पदार्थ विवेक आय संस सर्व कर्म श्रुत्या विधीयते य तत, तत् पति तो भवे उस कारण तो यदि श्रुति ने सन्यास का विधान किया है सभी विहित कर्मों के परित्याग का तो किस लिए तो तुम पदार्थ विवेक आय यानी अंतरंग साधन का ठीक ठीक अनुष्ठान कर सके इसके लिए कहा कि बहिरंग साधन को छोड़ दो विविधिशा संन्यास उपरती है अभी के अंतरंग साधन में मन को लगाए रखना है तो लक्ष्य हुआ त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान इस वाक्यार्थ ज्ञान में मन को वाक्यार्थ ज्ञान अनुकूल साधन में हमेशा लगाए रखना इन सब को प्रतिकूल पदार्थों को विचार के प्रतिकूल पदार्थों का त्याग करते हुए वे क्या है तो निद्रा जैसे स्वाध्याय में आए तो सुर नींद आना हो जाता है तो वेदांत तो विचार नहीं हो पाएगा तुम पदार्थ शोधन नहीं होगा बाहरी साधन तो छोड़ दिया बहिरंग साधन और अंतरंग साधन तुम पदार्थ विवेक कर नहीं पा रहा है पुस्तक खोलते ही नींद शुरू हो जाती है तो प्रयत्न करना होगा उसको भगाने का तो निद्रा त्यागे न आलस आ जाता है तो उसका भी त्याग निद्रा आलस और प्रमाद ये है अंतरंग साधन में मन को लगाने में प्रतिबंधक परिपंथी तव पदार्थ विवेक के इनको हटाते हुए मन की स्थिति तव पदार्थ विचार में तत्पदार्थ विचार में वाक्यर्थ विचार में मन को हमेशा लगाए रखना समाधान कहलाता है उसी साधन में लगे रहना है बाहरी कर्म को छोड़ने के बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है हमेशा मन को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना होता है कर्मी को तो एक बार मन इधर उधर भटक भी जाता है तो कोई बात नहीं कर्म में तो लगा हुआ है उससे चित्त शुद्धि होगी धीरे धीरे जब शुद्ध होगा तो वो हो जाएगा लेकिन ये बाहरी साधन भी नहीं होगा और तुम पदार्थ विवेक भी वेदांत विचार भी नहीं होगा तो कहीं का नहीं रहेगा इसलिए कहा तत्यागी पति तो भवेत। बाहरी साधन को छोड़ दिया और अंतरंग साधन वेदांत विचार नहीं करता तो उसके पूरे पूरे पतन की संभावना है तत्यागी पति तो भवेद तो निद्रा आलस्य प्रमाद त्यागेन मनस्थिति ही समधान और सर्वत्र अस्तिकता श्रद्धा वेदांत तत्पदार्थ का तव पदार्थ का जैसा स्वरूप बताता है भले ही हमें अपने चित्तगत दोषों के कारण तुम पदार्थ तत्पदार्थ वैसा अनुभव में नहीं आ रहा है लेकिन अंदर से उसके प्रति आस्तिकता विश्वास कि मेरा अनुभव गलत हो सकता लेकिन वेदांत गलत नहीं बता सकता ये निश्चय श्रद्धा कहलाता तो सर्वत्र आस्तिकता श्रद्धा ये तत्ष प्राप्ति ही समाधि संपत और इन छे साधनों की प्राप्ति का नाम है समाधि षट संपत्त संपत का अर्थ है प्राप्ति तो समाधि छ साधनों की प्राप्ति ये एक साधन है पहले दो साधन है नित्यानित्य वस्तु वैराग्य समाधि जाए तो तीन साधनों से संपन्न हुआ फिर मुमुक्षा तो मुमुक्षा के विषय में आगे आएगा मुमुक्षा पहले बताई भी है वो न स पुनरावर्त इत्यादि वाक्यों से मुमुक्षा ज्ञात होती है करके अत्र विवेकादीना उत्तरोत्तर हेतुत्वेन अधिकारी विशेषणत्व मंतव्य तो ये जो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्ट हैं इनमें पूर्व पूर्व में उत्तरोत्तर साधन के प्रति हेतुत्व है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य और मुमुक्षा का हेतु बन जाता अनित्यत्व रूप से निश्चित के प्रति रूप अनित्य अनित्य वस्तु वैराग्य उत्पन्न करता नित्यत्व रूप निश्चित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करता वही मुखक्षा और वैराग्य शमदमादि के प्रति हेतु बन जाता इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य तथा मुक्षा हेतु और वैराग्य शम दमादि में हेतु अब तेसु सत्सु धर्मजिज्ञासाया प्रगि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ब्रह्मजिज्ञासा आह तेसु इति। तवय व्यतिकाभ्या वस्तु नितवस्तुविवेकादीना साधन चतुष्ट जो साधन चतुष्ट है नित्यानित्य वस्तु विवेकादि उनको तेषाम शब्द से लेना इनमें ब्रह्म जिज्ञासा हेतुत्व आह तेषा ब्रह्म जिज्ञासा हेतुत्व आह तो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि को ब्रह्म जिज्ञासा के प्रति हेतु है ऐसा भाष्यकार भगवान बताते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्या तो इनमें ब्रह्म जिज्ञासा और नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि इनका अन्वय शौचार व्यतिरिक सौचार बताते हैं अन्वय शौचार स्वचार व्यतिरक सौचाराभियान तो आगे कहते हैं कि ते अन्वय तेषान्वय व्यतिकाभ्यां ब्रह्मजिज्ञा हेतुआह तो भाष्य में देखिए तेसु तु सत्सु प्राग अपि प्राग्पी धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध शक्य न नपर तो तेसु सत्सु तो ते सत्सु यानी विवेकासु सत्सु अन्वय है तत्सत्वे तत्सत्व तो यदि विवेकादि हैं तो धर्म जिज्ञासा के पहले भी और बाद में भी ये ब्रह्म जिज्ञासा होती है ब्रह्म जिज्ञास ज्ञात शक्यते जिज्ञासुम यानी विचारय और ज्ञातुम विचार का फल ज्ञान यदि मनुष्य में नित्यानित्य वस्तुवेक वैराग्य समाधि षठ संपत्ति मुमुक्षा है तो वह पूर्व मीमांसा का अध्ययन करके कर्म ज्ञान प्राप्त किए बिना भी सीधे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करके ब्रह्म विचार कर सकता ब्रह्म विचार ब्रह्मसूत्र का अध्ययन रूप ब्रह्म विचार कर सकता और ब्रह्म विचार का यानी ब्रह्म सूत्र के अध्ययन का जो फल है ब्रह्म ज्ञान उसकी भी प्राप्ति होना उसे संभव है कब यदि साधन चतुष्टय विद्यमान है तो साधन चतुष्टय संपन्न हो करके वेदांत विचार करे भी कर सकता है और वह विचार उसका फल प्रयोग होगा समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला विचार उससे होगा उसी से हो पाएगा फल परवसायी विचार न ये, ये अन्वय बता करके आगे विपर्य बता रहे यानी साधन चतुष्ट है तो फलसाई वेदांत विचार भी होता है और साधन चतुष्टय नहीं है यदि विपर्य का अर्थ है और ऐसे ही किसी वेदांत स्वाध्यायी का दोस्त है, मित्र है रोज कहीं वो जाता है ए, क्या वे उस देखता है कि फलाने जगह जाते हैं तो कुतूहल वसात कहे कि चलो हम भी चलते हैं मित्र के साथ लेकिन वो टिकाऊ स्वाध्याय नहीं कर सकता वह कुतूहल वसात जाएगा कुछ दिन लगेगा लेकिन जब तक समूल अध्यास का बाधक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक वेदांत का विचार वो नहीं कर पाएगा आसुप्ते उपते कालम नए वेदांत चिंतया नावसरम किंचित कामादीना मनागपि ये उससे नहीं होगा बीच में छूट जाएगा फल प्र्यवसायी वेदांत विचार उससे नहीं हो सकता इस अभिप्राय से कहा कि न नपरीत होने पर यानी साधन चतुष्टय न होने पर साधन चतुष्टय रहित मनुष्य वेदांत विचार में लग भी जा तो भी फल परसायी वेदांत विचार करना उससे संभव नहीं हो पाता बीच बीच में जो विघ्न आएंगे वह उससे वेदांत स्वाध्याय छुड़ाएंगे सब कमी है ना हा हाँ? और यदि लगा रहता है तो उसका हेतु भी दूसरा होगा लोग कहते हैं सत्संगी है ये भी एक अच्छा लगता है ना कहलाना उस लिए लगा रहेगा तो तेसु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्धवन च शक्यते ब्रह्म जिज्ञास च न विपर्ये भाष्य टीका में थोड़ा सा है इसको देखिए न विपर्य यानी जो अन्वय है वो तो स्पष्ट है इसलिए उसका अर्थ नहीं कर रहे हैं वेत्रेक का वो बता रहे हैं वेत्रेक सिद्धि कैसे होती है तो यथा कथित तया ब्रह्म विचार प्रवृत्यापी फल पर्यत तो जो साधन चतुष्टय रहित है वह कुतूहलवशात वेदांत विचार में लग भी जा तो भी कहते हैं वेदांत विचार में प्रवृत्त होने पर भी फल पर्यत ब्रह्म ज्ञान उसे नहीं हो पाएगा उस वेदांत विचार से हाँ श्रुतम हरती पापानी से शुद्धि थोड़ी होगी जरूर विचार बीज बोएगा संस्कार डालेगा बुद्धि में लेकिन अपरिष्कृत भूमि में डाला हुआ बीज पहले से जंगली घास खूब खड़ा है और उसमें किसान उस घास फूस को हटाए बिना जमीन का परिष्कार किए बिना बीज बोएगा तो वह बीज जमीन में पड़ा रह सकता है थोड़ा बहुत अंकुरित हो सकता है लेकिन अच्छी फसल दे सके फल दे सके वहां तक वो नहीं हो पाएगा जब तक वो नहीं हटाएगा घास तो ऐसा ही यह कह रहे हैं कि यथा कथनचित कुतूहलितया ब्रह्म विचार प्रवृत्याल तज्ज्ञान तनुदयात वेत्रेक सिद्धि अब व्यतिरिकाष्यस्त तस्मात अथ शब्दे न इत्यादि जो वाक्य है ये है उपसंहार वाक्य अथा तो सूत्रस्थ प्रथम पद अथ का व्याख्यान का उपसंहार तस्मात् इत्यादि से भाष्कार भगवान कर रहे हैं, ये उपसंहार वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अथ श्याख्यानम तस्मात इति तो अथ शब्द का जो व्याख्यान हुआ तत्र अथ शब्द आनतरिया परिगृहते न अकारा से लेकर के नपर्य यहाँ तक शब्द का ही अर्थ निरूपण हुआ, व्याख्यान हुआ अब व्याख्यात अथ शब्द के व्याख्यान का उपसार वाक्य है तस्मात तो इध तो शब्द से यथोक्त साधन संपत्तिपद्य स्मात का अर्थ है जिस कारण से अर्थ शब्द आनातरीय अर्थ में ही है अर्थांतर में नहीं और ब्रह्म विचार का पुष्कल कारण अधिकारी का विशेषण भूत नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि विद्यमान भी है उस कारण से अथा तो अथातो जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द से न उपदिश्य है नित्यान्य वस्तु विवेक वैराग्य शब्दमादिषट और मुमुक्षा इनकी संपत्ति ने प्राप्ति इनसे युक्त हो जाए और फिर वेदांत विचार करे तो साधन चतुष्टय संपत्ति के आनन्तर्य को अथ शब्द के द्वारा बताया जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय के आनन्तर्य का ज्ञापक है अब द्वितीय शब्द हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अत इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं प्रथम पद की व्याख्या पूरी हुई तो अतः इसे द्वितीय पद की व्याख्या शुरू करते हैं अतः शब्दों अर्थ इस वाक्य से भाष्य में है ना अतः शब्दों हेतु हेत्थ इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु से लेकर के कि ननु उक्त विवेका न संभवती अक्षय ह वै इत्यादि श्रुत्या कर्मस्य कर्मच्य तथो वैराग्या सिद्धे तो कहते हैं कि विवे न, उक्त विवेका न संभवती ब्रह्म विचार के असाधारण कारण के रूप में जो नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य और समाधि षट और मुमुक्षा बताई गई हैं, यह संभव नहीं है वैराग्य और मुमुक्षा ये दोनों संभव नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक भी संभव नहीं है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु उक्त विवेकादिकम न संभवती साधन चतुष्ट ब्रह्म विचार के असाधारण हेतु असंभव है संभव नहीं है मनुष्य में किसी भी मनुष्य में संभव नहीं है ये पूर्व पक्षी कह हैं क्यों तो हेतु बता रहे हैं तो अक्षय हवई इत्यादि सुकृत्या कर्म फलस्य नित्यत्वेन कहते हैं ये वेद वचन है अक्षम चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करने वाले ये यजमान का जो सुकृत यानी पुण्य होता है वह अविनाशी होता है अक्षयम का अर्थ है अविनाशी क्षयम का अर्थ है विनाशी तो चातुर्माश याग से उत्पन्न हुए पुण्य को वेद बता रहा है अविनाशी हमेशा रहने वाला तो फिर उसका फल भी हमेशा रहेगा तो हमेशा रहेगा तो नित्य ही हुआ ना नित्य होने से कर्मफल अनित्य है इसलिए उससे विराग कह रहे थे तो चातुर्माश कर्म का फल तो नित्य हो गया तो नित्य होने से उससे वैराग्य नहीं होगा वैराग्य का प्रयोजक होता है अनित्यवादी दोष दर्शन जिस वस्तु में अनित्यत्वादि दोष का निश्चय होता है उस वस्तु से राग निकल जाता है आसक्ति नहीं रहती लेकिन यहां पर तो श्रुति कह रही है कि चातुर्मास्य याग नित्य फल वाला है ऐसे अपाम सोमम अमृता अभूम ते सोमयाग करेंगे और सोमयाग के फलस्वरूप प्रसाद जो मिलेगा उसको पी लेंगे सोमरस को और फिर अमृता अभूम अमृत हो जाएंगे ने अविनाशी हो जाएंगे तो वो श्रुति सोमयाग का फल भी अमृत अमृतत्व की प्राप्ति बता रहा है नित्य बता रहा है अमृत का अर्थ होता है समाप्त न होने वाला विनाशी न मरने वाला तो फिर नित्यत्वेन रूपेण न कर्मफल का ज्ञान हो रहा है तो नित्यानित्य वस्तु ये कैसे होगा इसलिए उस नित्यत्वेन ज्ञात कर्म फल के प्रति वैराग्य असंभव है ये पूर्व पक्षी का कथन है कि अक्षय ह वै चातुर्मासाजीन सुकृतम श्रुत्या फलस्य नित्यत्वेन ततो वैराग्य असिद्धे और मुक्ष, मुक्षा भी असंभवा भेदवादी का कथन है जीवस्य जीवस्ब्रह्मस्वरूप मोक्षा ब्रह्म, अयुक्ता। ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप। जीव का मोक्ष भी मानना युक्ति युक्त नहीं है युक्तिरुद्ध है अयुक्त हैं क्यों तो कहते भेदात जीव और ब्रह्म का तो भेद वास्तविक है जो अलग अलग दो पदार्थ हैं, उनका कभी एक दूसरे के रूप से अवस्थान नहीं हो पाएगा अवस्थान न हो पाने से जीव का ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष ये भी युक्तिरुद्ध हुआ तो मोक्ष ही नहीं है और एक हेतु बताते हैं मान भी लो अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गया लेकिन यह कोई प्रयोजन नहीं बनेगा पुरुषार्थत्व अयोगाच तस्य तस्य ब्रह्मेण अवस्थान से मोक्षा से ब्रह्म से अवस्थात्मक जो मोक्ष है उसमें पुरुषार्थत्व पुरुषार्थत्व का अर्थ है फल फलषाथल यह अर्थ्य पुरुषार्थ तस्य भाव पुरुषार्थत्व वो है फल ये पुरुषार्थ भी नहीं है मोक्ष जैसे नींद में कुछ भी नहीं रहता तो वो कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है ऐसे मोक्ष भी पुरुषार्थ नहीं है जैसे मृतिकादि पुरुषार्थ नहीं है आदि पुलोष्टादिवत पुरुषार्थ तो, तो अयोगाच्च तो फिर इसलिए उसको चाहना किसी के अंदर नहीं होगी उसकी चाह मुमुक्षा तो इस प्रकार यह मोक्ष भी असंभव है ततो न मुमुक्षा संभव है इसलिए तो ब्रह्म रूप से अवस्थान कोई पुरुषार्थ न होने से उस मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षा भी संभव नहीं होगी ये जो आक्षेप है वैराग्य नहीं होगा कर्म फल से नित्यत्व रूपे न ज्ञात होने से और मोक्ष में पुरुषार्थत्व तो न होने से ब्रह्म रूप से जीव का अवस्थान भी संभव न होने से मोक्ष असंभव है ये जो आक्षेप है इस आक्षेप का परिहार करने के लिए व्यास जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अतः शब्द का प्रयोग किया है ये कहते हैं कि आक्षेप परिहार्थो अतः श... अतः शब्द तम व्याचे अतः शब्द इति। तो इसी आक्षेप का परिहार करने के लिए सूत्र में अतः शब्द का प्रयोग है और सूत्र में प्रयुक्त अतः शब्द का व्याख्यान भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं अतः शब्द हेत्वर्थ इस वाक्य से <laughs> बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं